पहला प्रश्न भगवान आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है राकेश पुरानी सारी कठिनाइयां तो मौजूद है ही कुछ नई कठिनाइयां भी मौजूद हो गयी पुरानी कठिनाइयां कटी नहीं बुद्ध के समय में या कृष्ण के समय में आदमी के लिए जो समस्याएं थीं वे आज भी हैं इतनी ही हैं। उनमें से एक भी समस्या विदा नहीं हुई क्योंकि हमने समस्याओं के जो समाधान किए वे समाधान नहीं सिद्ध हुए हमारे समाधान छोटे थे ऊपरी थे समस्याओं की जड़ को उन्होंने नहीं काटा हम केवल ऊपर ही लिपापोती करते रहे क्रोध था कि पहला प्रश्न भगवान आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है राकेश पुरानी सारी कठिनाइयां तो मौजूद है ही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 कपड़े पहन लिए हैं इस ढंग से कि असली शरीर का पता चलना मुश्किल हो गए जिनकी छातियां नहीं है उन्होंने कोटों में रुई भरवा ली हम सब तरफ से कीर्तन में जी रहे और यंत्र बढ़ते जा रहे हैं और मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई सदा से ये रही कि मनुष्य मूर्छित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 उन्होंने कहा वो एक मुसलमान ने गड़बाकर थी अगर वो मकान में आग लग जाने पर अपनी जिंदगी भर की चाल नहीं छोड़ता तो मैं भी क्यों अपने जीवन की ढंग और शैली छोड़ू जरा ऐसी बात के लिए कि दरबार जाना है देना हो पद भी दे दे ना देना हो ना दे लेकिन जाऊंगा अब अपने ही शैली से मगर आज सब तरफ यंत्र कसे हुए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 आजते दृहीन अंजन तिमिर माया चल रही मान, मान धन मन के निधन को खोजता जीवन मरण को अन्न कर्ण छयग्रस्त क्षण को दिया तज रवि ने गगन को आयु दिन की ढल रही मंत्र का दीपक बुझाकर कर तंत्र बल को बाहु में भर प्रोढ़ कर पौध कर मोहित धरा पर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 टूटता तो सुबह दस बजे ग्यारह बजे बारह बजे चिकित्सकों ने कहा ये अब न चलेगा अब इस योग स्वास्थ्य ना रहा अब तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा छह बजे उठना पड़ेगा तो ही तुम स्वस्थ हो सकते हो उसने कहा ये कौन अड़चन की बात छह बजे उठेंगे भरोसा चिकित्सकों को नहीं आया क्योंकि वो आदमी कभी जीवन में छह बजे नहीं उठा था इतनी जल्दी राजी हो जाएगा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 कि जब भी मैं उठूं तब तुम घड़ी में 6 बजा देना बात खत्म हो गई 12 बजे उठूं कि 10 बजे उठूं जब भी उठूं। मगर घड़ी में 6 बजने चाहिए जैसे ही मैं कर बट लू जल्दी से घड़ी में 6 बजा देगा ऐसे तो वो झक्की था लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है उसके झटकीपन में कि घड़ी को मालिक नहीं होने दिया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 और कोयल कुहू कुहू की धुन मचाती और तुम्हारे प्राणों में कोई कुहूकुहू की प्रतिध्वनि पैदा ना होती फूलों पर तो फूल खिलते रितुए घूमती ऋतुओं का चक्र चलता और तुम्हें ये याद ना आती कि जगत सुनियोजित अराजक नहीं चांदारे समय पर आते वर्षा आती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 वहां चार भी सो सकते हैं छ भी एक तो पति वो है जो वो है और एक पति वो है जैसा वो पत्नी को दिखलाता है और एक पति वो है जैसा वो दिखलाता तो है लेकिन दिखला नहीं पाता दिखलाना चाहता है तो तीन पति हो गए तीन पत्नियों हो गई छह आदमी सो छोटा बिस्तर वैसी भीड़ भाड़ हो जाती तुम जो कहना चाहते हो कहते हो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 छोटे छोटे इशारे शरीर कहता है जिनका तुम्हें भी पता नहीं होता जब तुम किसी आदमी से मिलना चाहते हो तो तुम उसके पास कर होते तुम उसकी तरफ हुए होते और जब तुम नहीं मिलना चाहते तो तुम पीछे की तरफ खिची हुए होते। तुम ज़रा लोगों को गौर से देखना जो स्त्री तुम्हें उत्सुक है वो तुम्हारी तरफ झुकी हुई होगी जो स्त्री तुमसे बचना चाहती है वो तुम्हारे दूसरी तरफ तनी होगी जो स्त्री तुम्हें उत्सुक है तुम्हारे पास सरक के बैठे जो तुम में उत्सुक नहीं है वो जिस तरह बस सके जितनी बस सके उतने दूर तुमसे सरक के बैठे शायद उसे भी साफ ना हो लेकिन शरीर की भाषाएं ओठ कुछ कहते शरीर कुछ कहता शरीर ज्यादा सच कहता है क्योंकि अभी शरीर को झूठ लाने की कला हमने नहीं सीखी आंखें कुछ और कहती तुम कुछ भी कहो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 तुम उसे पूरा आत्मसात कर लेना चाहते हो फिल्म देखने तुम बैठे हो जाते सिनेमाग्रह में जब कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें तुम उत्सुक हो तुम कुर्सी छोड़ देते हो एकदम तुम्हारी रीढ़ सीधी हो जाती तुम एकदम सजग होके देखने लगते हो जब कोई चीज ऐसी ही चल रही तो तुम आराम से कुर्सी पे बैठ जाते हो चुप बिगे तो कुछ हर्ज नहीं तुम्हारे शरीर की भाषा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 और यंत्र से नीचे गिरने का और कोई उपाय नहीं और यंत्र से बचने की एक ही औषधि जागे हुए जियो चलो तो होशपूर्वक बैठो तो होश सुनो तो होश बोलो तो होश 24 घंटे जितना बन सके उतना होश साथ हो। हर काम होश पूर्वक करो छोटे छोटे काम क्योंकि सवाल काम का नहीं है सवाल तो होश के लिए नए नए अवसर खोजने का है स्नान कर रहे हो और तो कुछ काम नहीं है होश पूर्वक ही करो फवारे के नीचे बैठे हो होस पूर्वक जागे हुए एक एक बूंद को अनुभव करते हुए बैठो भोजन कर रहे हो जागे हुए लोग कहाँ भोजन कर रहे हैं जागे हुए गठके जाते न स्वाद का पता है न चमाने का पता है न पचाने का पता घटके जाते है। पानी भी पीते तो घटक गए उसकी शीतलता भी अनुभव करो तृप्त होती हुई प्यास भी अनुभव करो तो तुम्हारे भीतर ये अनुभव करने वाला धीर धीरे धीरे सघन होगा केंद्रीय भूत होगा और तुम जाग कर जीने लगो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 भितमंगे भी इस देश में ज्ञान की बातें करते हैं, मगर उनका प्रयोजन कुछ ज्ञान से नहीं है भी कहते है कि दान से बड़ा पुण्य नहीं कोई ना उन्हें पुण्य से मतलब है न दान से मतलब है मतलब तुम्हारी जेब से वो तुम्हारे अहंकार को फुसला रहे हैं कि दान से बड़ा पुण्य नहीं कहां जा रहे हो दान करो लोग पाप का बाप बखाना वो तुमसे कह रहे हैं कि लोग पाप का बाप, बाप बचो इससे दे दो हम तुम्हें हल्का किए देते और मांग रहे हैं भिकमंगे और मांगना लोभ से हो रहा है लेकिन शिक्षा वो आलोभ की दे रहे हैं तुम्हारे भिकमंगों में तुम्हारे साधु संतों में कुछ बहुत फर्क नहीं है तुम्हारे भिकमंगों में तुम्हारे साधु संतों में इतना ही फर्क है कि भिकमंगे गरीब और साधु संत थोड़े सुशिक्षित थोड़े सुसंस्कृत भिक थोड़े दीन दीनहीन और तुम्हारे साधु संत तुम्हारा शोषण करने में ज्यादा कुशल कल ही में एक कविता पढ़ता था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 ंगड़ा वर्तमान और गूंगे बयान सरकार काम नहीं देती बाप पैसा नहीं देता दुनिया इज्जत नहीं देती महबूबा चिट्ठी नहीं देती लोग दिवाली के दिन दिए जलाते हैं हम दिल जला रहे इच्छाओं को आंसुओं में चल कर त्योहार मना रहे लोग हिंदुस्तान में रह के लंदन को मात करते हिंदी का झंडा थाम कर अंग्रेजी की बात करते और हमसे कहते हैं की अपनी संस्कृति को अपनाओ अब हम आज़ाद है त्यौहार मनाओ त्योहार आदमी को देश की संस्कृति ऐसी जोड़ता है और संस्कृति जोड़ती है आदमी को रोशनी से, मगर बाबा जी कथनी और कर्मी में बड़ी दूरी है जिस देश की रोशनी कमरों में बंद हो उस देश में त्योहार थोपी हुई मजबूरी है बाबा जी बोले दुखी मत हो बच्चा तू किस्मत वाला है दिवाली के दिन हमारे दर्शन कर रहा है तुझे आशीर्वाद देने का मन कर रहा है हमने कहा अपने मन को रोकी आशीर्वाद दाताओं के पैर छूते छूते कमर झुक गई, जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने से रुक गई। वे बोले तू हमारे आशीष का अपमान कर रहा है हम प्रकारदर्शी हैं, वेदांती हैं। देख हमारे मुंह में एक भी दात नहीं बच्चा हंसने की बात नहीं लोग इस जमाने में कपड़े पहनकर भी नंगे हैं। हम एक नंगोटी में नंगापन ढाक रहे संतों के देश में धूल फाँक रहे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 हमारा वर्तमान देख रहा है भूतकाल नहीं जानता आज से दस वर्ष पूर्व हम अखिल भारतीय कवि थे लोग हमारी बकवास को अनुप्रास और अश्लीलता को अलंकार कहते थे बड़े बड़े संयोजक हमारी अंतिम में रहते थे हमने शब्दों से अर्थ कमाया है कविता को मंच पर नंगा नाच नचाया है, उसी का फल चढ़ रहे तन पर भूत मल रहे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 ना तो सभी चिढ़ व्यर्थ होती है न सभी क्रोध व्यर्थ होते कभी तो क्रोध की भी सार्थकता होती इस देश को थोड़ा क्रोध भी आने लगे तो भी सौभाग्य है ये देश तो भूल ही गया है सारी तेजस्वी का ये तो गुलामी में ऐसा पक गया है ऐसा रंग गया है कि घिसता जाता है कहीं भी जोड़ दो किसी भी कोधू में जोड़ दो और इस देश का आदमी चलने को राजी हो जाती सदियों से भाग्य सिखाया गया है नियति सिखाई गई सदियों से एक ही बात सिखाई गई कि सब किस्मत में लिखा है जो होना है वही होना है तो अगर कोलू में बंधना है तो कोलू में बंधना है और साधु संतों का ऐसा सलमान सिखाया सिखाया किसने उन्हीं ने सिखाया वही तुम्हारे शिक्षक रहे वही तुम्हें बताते रहे मुला ने मुला नस्ट जाके बाजार में कहा कि मेरी स्त्री से ज्यादा सुंदर और कोई स्त्री दुनिया में नहीं नूर जहां भी कुछ नहीं थी मुमताज महल भी कुछ नहीं थी और ये आजकल की हेमा मालनी इत्यादि का तो कोई मूल्य ही नहीं किसी ने पूछा मगर मिल्ला नसुद्दीन अचानक तुम्हें इस बात का पता कैसे चला उसने कहा पता कैसे चला मेरी ही पत्नी ने मुझसे कहा है। कौन तुम्हें समझाता रहा साधु संतों को सम्मान दो सत्कार दो सेवा करो यही साधु संत तुम्हें समझाते रहे सदियों सदियों का संस्कार उन्होंने डाला तुम उन्हें देख के झुक जाते झुकना यांत्रिक औपचारिक तुम्हारे बाप भी झुक रहे, रहे बाप के बाप भी झुकते रहे सदियां झुकती रही तुम भी झुक जाते हो उसी श्रृंखला में बंधे कड़ियों में बंधे झुक जाते हो अच्छा है सतीश कि चिड़ होती इस देश के जवान में थोड़ी केंद पैदा होनी चाहिए तो कुछ टूटे कुछ नया बने नहीं तो तथाकथित बड़ी बड़ी क्रांतियां हो जाती देखा भी समग्र क्रांति समग्र रूप से असफल गई क्रांति बकवास है यहां क्योंकि लोगों के प्राणों में क्रांति का भाव नहीं क्रांति ऊपर ऊपर लिपा पोती एक आदमी को हटा दूसरे को बिठा दो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 अगर हिंदू से पूछो तो उसकी एक परिभाषा कि भभूत रमाया बैठा हो धूनी लगाए बैठा हो तो संत हो गया। अब भबूत लगाने से और धूनी रमाने से कोई संत होता है सर्कस में भर्ती हो जाना था संत क्यों जैन से पूछो उसकी ये परिभाषा नहीं वो तो जो बबूत लगाया और धूनी जलाये हो उसको संत तो मान ही नहीं सकता असंत मानेगा क्योंकि आग जलाने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 और तीन हजार परिभाषाएं क्योंकि तो 300 धर्मों के कम से कम तीन हजार संप्रदाय संत कौन है इन परिभाषाओं से तय होने वाला नहीं है ये परिभाषाएं काम न पड़ेंगी संत तो मैं उसे कहता हूं जिसने सत्य को जाना संत शब्द ही सत्य को जानने से बनता है जिसने अनुभव किया पिया सत्य को जिसकी मौजूदगी में जिसकी समृद्धि में तुम्हारे भीतर भी सत्य की हवाएं बहने लगे सत्य की रोशनी होने लगी, जिसकी मौजूदगी में जिसके संग सांस में तुम्हारा बुझा दिया जल उठ संत वही है जब तक तुम्हारा दिया न जल जाए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 अछूते आनंद से तुम्हारे पैर फिर लगे एक नए उल्लास से तुम्हारा हृदय धड़कने लगे एक नए संगीत से तुम आतुर हो जाओ अपना अतिक्रमण कर को वही संत और सतीश जब भी ऐसा कोई संत मिलेगा तो चिर कैसे होगी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 सदियों सदियों बनाए गए मंदिर खाली पड़े हैं अब हम चलेंगे खुद ही तलाश पर अब भीड़भाड़ की न मानेंगे अब तो नीच का ही अनुभव होगा तो स्वीकार करेंगे मेरे पास तुम कहते हो कि तुम्हें श्रद्धा अनुभव होती है तो मेरे रहस्य का मेरे राज का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 तुम अपनी तलाश कब करोगे और उन सौ साधु सन्यासियों में कभी एकाद ऐसा भी हो सकता है जो सच्चा हो तो कहीं ऐसा ना हो कि कूला करकट के साथ तुम हीरे को भी फेंक दो इसलिए तुम इसकी चिंता छोड़ो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 कि जिसके पास ये कम्बल होगा उसके पास सुंदरिया आती कि इस कम्बल को देख के सुंदरिया एकदम मोहित हो जाती इस कंबल को देखते ही जादू छा जाता बस फिर चाहे सर्दी हो या ना फिर गर्मी में लोगों को तुम जो कंबल ओड़े बैठे पसीने से तरब हो रहे हैं मेरे सुंदरियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं अब हालत बदल गई है तुमने कहावत सुनी अंग्रेजी की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 नहीं इस लोभ में आ जाएगा एक पैसा दान दे दिया और एक करोड़ मिलेगा यह तो सरकारी लॉटरी से भी बेहतर हुआ यह है लॉटरी असली आध्यात्मिक लॉटरी एक पैसा दे दिया हो करोड़ गुना एक रुपया दे दिया हो करोड़ गुना यह कमाई कौन छोड़ेगा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 क्योंकि दुनिया में बहुत तरह के साधु संत हैं, बहुत तरह के संप्रदाय हैं, सबके दावे हैं ईसाई कहते हैं जो ईसा को मानेगा बस वही जाएगा स्वर्ग से सब नर्क में पड़ेंगे जब तक पता नहीं था एक धर्म का दूसरे धर्मों को तब तक तो ये दुकानें चलती थी आसानी से अब बड़ी विभूषणा हो गई बड़ी विडम्बना हो गई अब बड़ी घबराहट पैदा होती लोगों को कि करना क्या है पता नहीं कौन सा अच्छा हो कहीं ऐसा ना हो कि वहां पहुंचे और जीसस इनकार कर दें क्योंकि ईसाई कहते हैं जीसस पहचानते हैं। कौन उनका है वो अपने अपनों को चुन लेंगे वो अपनी भेड़ो को चुन लेंगे वो रखवाले गढ़े वो अपनी भेड़ों को चुन लेंगे बाकी भेड़े जाएं बाहर में तो लोगों को खूब डरवाने को उपाय किए गए मैंने सुना है एक आदिवासी गांव में आदिवासियों को तो सीधे सादे भोले भाले लोग उनको बदलने के लिए भी भोली भाली सीधी सादी कोई तरकीबे खोजनी पड़ती जो उनके काम आ सके बड़े तर्क तो वो समझ नहीं सकते बाइबिल और वेद का तो तो उन्हें पता नहीं तो पादरी ने पूरा गांव बदलने की तैयारी कर ली थी ईसाई होने को गांव तैयार था और तरकीब क्या थी तरकीब बड़ी सीधी सरल थी मगर तुम्हारी तरकीबे भी बहुत भिन्न नहीं है कितनी ही जटिल हो उनका मौलिक ढंग वही तरकीब ये थी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 आदिवासी कहते हैं भाव सागर कहा है संसार को तो सच्चा वही जो तेरा दे तो पानी में जो डूब जाए वो झूठा और जो बच जाए वो सच्चा उसने दो मूर्तियां बना रखी थी एक राम की मूर्ति वो लोहे की और एक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 तालियां बज गई गांव के लोगों ने कहा कि अब इससे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या संसार भवसागर है। भव जी के साथ गए तो खुद भी डूबे आप डूबनते लेमान खुद तो डूबेंगे डूबेंगे महाराज हमें भी डूबाएंगे जी ससी बचावन हार देखो क्या तैर रहे तुम्हें भी तैरा देंगे वो तो सब गड़बड़ हो गई एक आदमी की वजह से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 उस सम्प्रदाय की ये मान्यता थी कि तुमने तोते को खा लिया तो वो जो शरीर था तोते का वो पिंजरा था वो तुम पचा गया पिंजड़े पचाओगे आत्मा तो मुक्त हो गई तो तुमने कृपा की तोते पर तुमने तोते का बड़ा कल्याण किया अब उसकी आत्मा बंधन से मुक्त हो गई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 अगर कोई आदमी सिर्फ दूधी दूधी दूध ही पी दूध पीकर है रहे दुग्धाधारी हो जाए तो उसको लोग महात्मा मानते कोईकर की दृष्टि में इस आदमी से बड़ा पापी नहीं दूध ही दूध पी रहा है शुद्ध मांसाहारी तो क्या पाप है क्या पुण्य मेरी दृष्टि में ये सब पाप पुण्य सामाजिक व्यवस्थाएं है ये पाप पुण्य वस्तुता मूल्यवान नहीं है ये ऐसे ही है जिससे रास्ते के नियम बाएं चलो कि दाएं चलो बाएं चलो तो भी ठीक है और दाएं चलो तो भी ठीक है हिंदुस्तान में लिखा होता है बाएं चलो अमेरिका में लिखा होता है दाए चलो नियम कुछ ना कुछ चाहिए रास्ते पर सभी तरफ लोग चले तो दुर्घटनाएं हो जाएंगी बहुत दुर्घटनाएं हो जाएंगी शायद कोई भी अपने घर नहीं पहुंच पाएगा ट्रैफिक जाम हो जाएंगे तो नियम बनाना पड़ता है नियम उपयोगी हैं लेकिन नियम की कोई शाश्वतता नहीं है ऐसे ही ये तुम्हारे पाप के नियम हैं, जिन लोगों के साथ रहते हो जिनकी सड़क पे चलते हो बाए चलो गिर चलो वैसा के चल लेना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 उसको फल भोग लेने दो बेचारे को तो झंझट खत्म हो जाए एक पाप कटे कटा जा रहा था पाप आप पानी लेके आ गए कटते कटते पिंजड़े के बाहर हो रहा था पक्षी फिर तुमने दरवाजा बसाकर लगा दी फिर पानी पिला दिया फिर उसको कष्ट से बचा दिया फिर और दूसरा खतरा भी वो जो और भी बड़ा है वो ये कि इसको तुमने पानी पिला के बचा दिया पता नहीं आदमी कौन हो डाकू हो हत्यारा हो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 कन्फ्यूस को मानने वाले ने कहा गबड़ा मत कन्फ्यूश ने अपनी किताब में लिखा है कि हर कुएं पर पाट होनी चाहिए आज ये प्रमाण हो गया इस कुएं पर पाट नहीं इसलिए तू गिरा अगर पाट होती कभी न गिरता हम सारे देश में आंदोलन चलाएंगे कि हर कुएं पर पाट होनी चाहिए उसने कहा ये सब तुम करना पीछे तुम बन तो क्या हो गया मैं तो गिर ही चुका हूँ तू तो फिक्र मत कर ये सवाल व्यक्तियों का नहीं है व्यक्ति तो आते रहते जाते रहते सवाल समाज का है वो गया और मंच तो खड़ा हो गया और मेले में लोगों को समझाने लगा कि भाइयों हर कुएं पर पाठ होनी चाहिए तभी ईसाई पादरी आके रुका उसने जल्दी से अपने झोले में से बाल्टी निकाली रस्सी निकाली बाल्टी डाली रस्सी डाली आदमी को कहा कि पकड़ ले रस्सी बैठ जा बाल्टी में खींच बाहर वो आदमी पैरों पर गिर पड़ा उसने कहा कि तुम ही सच्चे धार्मिक आदमी हो बौद्ध भिक्षु आया वो मुझे की गाथाएं सुनाने लगा आया वो मुझे कहने लगा सब कुछ बनवा देंगे तू मत घबरा तेरे बच्चे कभी भी, भी नहीं गिरेंगे। एक तुम ही सच्चे जो तुमने मुझे बचाया मगर एक बात मेरे मन में उठती कि एकदम से बाल्टी रस्सी कहाँ से ले आए न था मैं ईसाई हूं हम सब इंसान पहले करके चलते सेवा हमारा धर्म और हमारी तुमसे इतनी ही प्रार्थना है ना तो जरूरत है कुओं पर पाठ बनाने की ना जरूरत है धम्म की गाथाओं को याद करने की ऐसे ही गिरते रहना ताकि हम भी बचाए हमारे बच्चे भी बचाना गिरते रहना क्योंकि न तुम गिरोगे न हम बचाएंगे तो फिर स्वर्ग कैसे जाएंगे यहां सब के अपने हिसाब है यहां किसी को किसी और से प्रयोजन नहीं यहां क्या पुण्य क्या पाप मेरे हिसाब में एक ही पाप है मूर्छित जीना ऐसे जीना जिससे तुम शराब पी के जी रहे हो और ऐसे ही लोग जी रहे हैं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 कृपया इसे स्पष्ट इस करें राम छवि प्रसाद जागरण की तीन सीढ़ियां है पहली सीढ़ी प्राथमिक जागरण बुरे का अंत हो जाता है और शुभ की बढ़ती होती अशुभ विदा शुभ विदा होने लगता है शून्य घना होता है और तृतीय चरण शून्य भी विदा हो जाता है तब जो सहज तब जो सहज अवस्था रह जाती है जो शुद्ध चैतन्य रह जाता है बोधमात्र वही बुद्ध अवस्था है वही निर्वाण है शुरू करो जागना तो पहले तुम पाओगे जो गलत से छूटने लगा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 जो नाम तुम्हें प्रीतिकर हो वह नाम तुम दे सकते हो अंतिम प्रश्न भगवान प्रभु मिलन में वस्तुता क्या होता है पूछते डरता हूं पर जिज्ञासा बिना पूछे मान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 तो कैसी अनुभूति होगी कैसी गदगद अवस्था होगी ये जिज्ञासा बिल्कुल स्वाभाविक है नहीं कोई भूल फिर भी एक जिज्ञासा को वह गूंगे का गुण, जिसे होता है बस वही जानता है हाँ तुम्हें खूब तड़फा सकता हूं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 साधारण से काम चलाऊ शब्दों में निशब्द को कैसे प्रकट करो बहुत कठिनाई असंभावना है गिली ज्वाला के रंगों में रंगवाई घन अगर धूम लेखा ऐसी लहरे कुंतल उजली चितवन में ओढ़े बलाकों के दल सांसों में वासित रहरे रहे सेहर तेहर सरसर बहती है आभा की पुरवाई आधिया पीट पल्लव सी झर बिग जाती पथ में रथ चक्रो ऐसी उड़ उड़ कर पीली रें छाई नभ का कदम दीपक फूलों में फूला दुख का व्यंग भूखे नीलों को भूला आतप तन दिन की सप्तंग छाया निसीबन कंतरण तरण प्राणो निशाम गाय इतना ही कहा जा सकता है जीवन मेरा निष्कंप सिखा दीपक की लौ से मिल लो अब असीमता पाई बूंद सागर में मिल जाता है और असीम हो जाता है